अपने शैली के अनुसार आज का खंड भी शुरू कर रहे हैं मास है। गीता के एक विख्यात श्लोक के माध्यम से बारहवें अध्याय का श्लोक नंबर आठ मय मनाधस्व मई बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसी मयी एव अतर्धशय बहुत ही सुंदर श्लोक और शायद गीता में जितने भी श्लोक हैं इससे बढ़कर आध्यात्मिक राज्य में और कोई क्रांतिकारी श्लोक नहीं है इस श्लोक की बहुत सुंदर एक परंपरा रही है तो उस परंपरा के साथ आप लोगों को आप सबको अवगत कराए बगैर अगर हम आगे बढ़ जाए तो शायद अनुचित ही होगा आप लोगों के पृथ्वी द्वारा मृत्यु पथ के पथिक राजा परीक्षित सात दिन उनकी आयु है मात्र चारों तरफ खबरें फैल गई कोई कैसा ऋषि मुनि है परम भागवत भक्त है ज्ञानी है जो उनको इन सात दिनों में ज्ञान दे सके सुखदेव जी का आगमन होता है ज्ञानी प्रवर सुखदेव जी सुखदेव जी आकर कहते हैं कि हे राजन चलिए ये सात दिन और सात रात हम सब भागवत कथा का रसपान करें राजा पर बोलेगा भागवत ये क्या है क्या है इसमें भागवत श्री शुकोवाच सुखदेव जी कहते हैं यनम यथ स्मरणम यणम यत, यत वंद्यम यवणम यत हरम, लोकस्य तस्मै नमो नमः हे भागवत क्या है आप ये जानना चाहते तो सुनिए भागवत वह गाथा है तब तक तो, तो भागवत पुस्तक नहीं निकले थे अपने पिता के मुंह से सुनकर व्यसदेव से मुंह से सुनकर ये श्रुतिधर थे याद हो गई कहते के भागवत वा गाथा है जिसमें यत कीर्तनम जिसमें प्रभु की प्रभु का नाम और उनकी लीला कीर्ता हुई है यत कीर्तनम यत स्मरणम जो प्रभु के नित्य रूप का स्मरण करवाता है यत एक क्षण और जब भक्त को प्रभु के दर्शन करवाने में सहायक स्वरूप है यत वंदनम जिसमें प्रभु का गीत वंदना की गई है यत श्रवणम वो ग्रंथ है राजन भागवत वो ग्रंथ है जिसमें कि भगवान के उपदेश श्रवण करवाया गया है यत अर्णम जिसमें उनकी पूजा करने का उपाय बताया गया है लोकस्य सद्यम विदुनोति कल्मशम ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अपने जीवन में समग्र कलमशो के हाथ से छुटकारा पाने में सक्षम हो भागवत कथा सुनने के बाद अर्थात मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी तस्मी सुभद्रे श्रवसे नमो नम अत उस भगवान के उद्देश्य से बारंबार प्रणाम करते हैं तो भागवत वह ग्रंथ है भागवत वह गाथा है भागवत वह पुस्तक है जिसके बारे में यह छह गुणों का गान हुआ है मगर उसका कलेवर तो इतना अधिक है मधुसूदन सरस्वती जी के जमाने में गीता के ऊपर जब टीका लिख रहे मधुसूदन सरस्वती द्वादश अध्याय के टीका भूमिका में मधुसूदन जी क्या लिखते हैं निखिल भागवत श्रवण आलसा बहु कथा आयम तनुत साको भव द्वादशो अध्याय ग्रंथना ग्रंथ अच्छा आप लोगों के पास किया मधुसूदन सरो सीख है निखिल भागवत श्रवण आलस पुस्तक देखकर कर ही आलस्य लग रहा है कि इतना है मोटी इतना मोटा किताब कौन सुनेगा कौन पढ़ेगा बहु कथा भी अवकाश न और आप सोच रहे लेके आपके पास समय भी नहीं है पूरे भागवत कथा सुनने की अयम अयम तान सार्थको ठीक है फिर अयम इस गीता के आयम इस अंक के अर्थात द्वादश अंक को ही आप पढ़िए तब समग्र भागवत कथा आपको ज्ञान में आ जाएगा यू निर नॉट गो फॉर सच अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ भागवत गीता के द्वादश अध्याय में ही आप रहिए बात और कुछ सालोक बात की है वाचस्पति आचार्य वचस्पति जी वे जब टीका लिखना शुरू करते हैं उन्होंने मार्ग को और सहज कर दिया कहते हैं बोध विलास इदम कृष्णम अंक एक श्लोकी द्वादश अध्याय रस अनुपम भक्ति आपनुयात कृगत से आपके पास पूरा द्वादश अध्याय का भी समय नहीं है ठीक है पूरा गीता का निचोड़ भागवत का निचोड़ गीता गीता का निचोड़ द्वादश अध्याय भक्ति योग और एक श्लोकी भक्ति योग को पढ़िए एक श्लोकी एक श्लोकी द्वादश अध्याय रस पित्वा समग्र भक्ति योग का रस गीता के आठवें बारहवें अध्याय के आठवें नंबर श्लोक पर जो है उसी का अगर कोई रसपान करे तो के रसपान करने से अनुपम भक्ति आपने याद। उसकी जो भक्ति उसको मिलेगी व अनुपम भक्ति फिर कैसा ऐतिहासिक श्लोक है ये मशरूम से चुनके हमको आप को ये सुना रहे हैं अब इस श्लोक पर जरा बनन करें आज वसंतिम दिन है इसलिए मेरे बकबक करने से आप सब परेशान नहीं होंगे आशा करता हूं मई एव मन आधस्व है अर्जुन मई एवं मन आधस्व तुम अपने मन को सिर्फ मुझी के साथ लगाओ मुझी को दो फिर कहते बुद्धि निवेश पहले मन को तुम मुझमें निवेशित करो और उसके बाद बुद्धि को भी मुझको समर्पित कर दो तुम बुद्धि भी मुझको दे दो मेरे साथ तुम युक्त करो निवशिष्य मई एवं इस भांति मन और बुद्धि के द्वारा अगर तुम तो मुझे निवास कर सको अतः ऊर्ध् न संशया तो उर्ध गति जो होगी तुमको मोक्ष जो प्राप्त होगी उसमें तन के भी संदेह नहीं शर्त है मन को और बुद्धि को अर्पित कर दो मुझको अनकंडीशनल दे दो तो ये भी बहुत ही सुंदर इशारा है इस श्लोक गहराई में जाकर जरा देखने का प्रयास करेंगे सभी साधकों को उत्तम भक्त एवं श्रेष्ठ भगवत वेत्ता बनाने के लिए भगवान मानो की अर्जुन को निमित्त करके अर्जुन को सामने खड़ा करके हमारे आप के उद्देश्य से कह रहे हैं कि मुझे तुम अपना सबसे प्रिय जानकर और सबसे प्रिय मानकर अपना मन मुझको दे दो और सबसे श्रेष्ठ जानकर अपना बुद्धि मुझ पर ही लगाओ क्या हो मन से क्या अर्जुन ये वही मन है जो संकल्प विकल्प के द्वारा संसार में ये करेंगे वो करेंगे इसको छोड़ेंगे और अधिक भोग के पीछे दौड़ेंगे और अधिक पाना है निसमे मुनाफा नहीं है इसको छोड़ो ये करते करते जीवन व्यतीत हो जाता है ये एक मन एक है खिलौना है खेल है तुम छोड़ दो मन को तुम मुझको दे दो और बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि तुम्हारे पास वही बुद्धि है जिस बुद्धि से लोग निश्चित कर लेते नहीं मुझको संसार करना ही है नहीं मुझको ये कर्म नहीं करना है मुझको वहां नहीं जाना मुझको यही करना है इस बात है जो अपने आप को अज्ञान सार में संसार में मोह में बांधते ही रहते हैं तुम इसलिए उन मन और बुद्धि को दे दो क्यों क्योंकि मन और बुद्धि ही चूंकि तुम्हारे समस्त मनुष्य के मृत्यु का कष्ट का संसार में डूबने का संसार में बदने का कारण बनता है इसलिए तुम दोनों को मुझको दे दो मन मानो की भाव है शंकराचार्य लिखते है मन भाव बुद्धि तर्कस्थी मनो के मन भाव है और हमारी आपके बुद्धि तर्क है कह रह रहे हैं कि भाव के रूप में अगर तुम मुझे ग्रहण करो तो तर्क स्वतः मीमांसित हो जाएगी इसी समीकरण को ठाकुर इतने सुंदरता के साथ समझा रहे हैं कि भाव भाबेर घोड़े चूरी ना है। भाव के साम्राज्य में अर्थात मन के साम्राज्य में जैसे चोरी ना होवे अर्थात मन के साम्राज्य में अतर्क कुतर्क वितर्क रूपी जो मेरे पक्ष में मैं अपने अनुजाय अपने रुचि के अनुसार मैं तर्क लगा ले रहा हूं वो ना होवे कह रहे हैं कि मौन मुख एक मुखा ठाकुर की छोटी सी बात मन मुख एक करो हम पाएंगे इस अध्याय में कह रहे हैं कि मई एवं मन बुद्धि निवेश मुझको रही तुम तो मन और बुद्धि दे दो क्योंकि हमारे मन और बुद्धि में इतना फासला है हमारे युक्ति तर्क और भावों में इतना फासला है बहुत सुंदर एक घटना आपको बताते हैं फिर ले चलते हैं बुद्धदेव के जीवनी में एक दिन बुद्ध के विहार में एक शिष्य आ गया बुद्ध देव का कहता बनते आप अमूक शिष्य को इसी मुहूर्त निकाल दो आश्रम से निकाल दीजिए आप क्यों क्या किया जो नशा भांग करता है नशा करके यहाँ पर मदिरा पान करके यहाँ पर नृत्य कर रहा है ध्यान कर रहा है प्रार्थना कर रहा है बुद्ध चुप एक बार नालिश हुई भाव कर लोग क्या कहेंगे भंदे भन्ते कुछ तो बोलिए आप क्यों नहीं निकल रहे उसको लोग क्या सोचेंगे बुद्ध देव बहुत ही शांत सहज भाव से कह रहे हैं लोग सोचेंगे कि बुद्ध का शिष्य धन्य है क्यों प्रभु क्यों बनते नहीं अब मेरा शिष्य ही नशा करके मदिरा पान करके भी ईश्वर के भाव में तल्लीन हो सकता है यह लोग देखेंगे मदिरा पान कर ईश्वर को स्मरण कर रहा है मदिरा नशा करके भी वो ध्यान कर रहा है नशा करके प्रार्थना कर रहा है लोगों को देखने तो क्या हुई भाव एक बने थे भाव लेकर गया वो क्या उसको उसका आश्रम से निकालो तर्क कुछ और ही बन गया नहीं नहीं उसे रहने दो लोगों को देखने दो कि उसने किस भाती बोधत्व को बोधसार को पकड़ा है उसने जानना है समझा है कि नशे में भी उसका बेचाल में पाओ नहीं पड़ रहा है तो कह रहे कि बुद्धदेव कहते हैं सबे आमा भाव दिता पाली में कहते कि, सब्बे आमा, मुझकोर ही सब्बे सर्वभाव, आमा उसने भाव तो मुझी को दे दिया है अब क्या नशा क्या भांग और तुम अभी तक मेरे पास आ रहे हो तुमने तो नशा नहीं की तुम तो ठीक हो उसके विरुद्ध मुझको बोलने आ रहे हो तो यही कह रहे हैं कि तर्क कुछ और ही है भाव कुछ और ही रहता है हम लोगों के साथ भी वही है साधो का इतिहास पढ़िए भक्तों का इतिहास टटोलिए मेरा नाच रही है मेरा सुद बुद्ध खो गई है नाचते नास्ते, नास्ते वृंदावन के गलियों में यमुना किनारे नाच रही है गाते गाते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मेरा नाच रही है ये गाना गाते गाते चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं हा कृष्ण तुम्हारा कृष्ण वर्ण सर्वत्र छा गया समुद्र को भी वे कृष्ण मय देख रहे समुद्र के काले रंग को देख कर उनको दीपना हो रही है खरे कृष्ण तुम्हारा कृष्ण वर्ण तो सर्वत्र छा गया है भाव राज्य में प्रवेश कर गए मन बुद्धि निवेश आया कह रहे कि श्रीमती नाच रही है छछने खाजा बासुरी, बजाजा छा जा रही है नाच रही है भाव में व्यूहल हो गई और ठाकुर नाच रहे हैं ताली बजाते बजाते माच लो अमर मोन भ्रोमोरा श्यामा पौधो नील कमोले और तो ये लोग हैं क्या निवसती मै ये मगर हम लोग हम लोग कृष्ण को नहीं देख रहे हैं हम लोग भगवान को नहीं देख रहे हैं हम लोग श्यामा माँ को नहीं देख रहे हैं हम लोग मीरा को देख रहे हैं कि ये देखो देखो कैसे दिन भर नाचती रहती है हम लोग चैतन्य देव को देख रहे हैं कह रहे देखो कैसे पागलों की तरह समुद्र को आलिंगन करने उतर रहा है ठाकुर को देख कर हम लोग नाच रहे हैं कह रहे कैसे पागल कैसे कपड़ा खुल जा रहा है कुछ दिगंबर हो गए कुछ ज्ञान नहीं वो नाचते जा रहे हैं इसलिए हम लोगों का ये अवस्था नहीं है हम लोग निवसंती रूपये व वे लोग होते निवसंती मई व हम लोग निवसंती रूपये व निवसंती गंध्य व निवसंती शब्द निवसते रस्व निवसंती स्पर्श व अर्थात रूप रस शब्द गंध स्पर्श में ही हम निवास करते हैं इसलिए कह रहे हैं कि भगवान निवसंती मई ये व मन बुद्धि निवेश है तुम मन और बुद्धि को मुझको तुम दे दो कह रहे हैं कि आज बृहस्पतिवार चौदह दिसंबर सन अट्ठारह सौ बयासी ईस्वी श्रीयुक्त विजय कृष्ण गोस्वामी तथा तो ब्राह्म समाज के अन्य अन्य भक्तों के साथ साधारण कलकत्ते से आए हुए भक्तों का समावेश के साथ गारहस्थ जीवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं उपदेश दे रहे हैं गृहस्थ क्या उपदेश का टॉपिक गृहस्थ सर्व त्यागी नहीं कलयुग में नारदीय भक्ति इसके ऊपर आज दिन के तीन बजे से दक्षिणेश्वर में चर्चा शुरू हो गई। दक्षिणेश्वर काली बारे में श्रीयुक्त विजय कृष्ण गोस्वामी भगवान श्री राम कृष्ण के दर्शन के साथ आए हैं उनके साथ उनके सांग भी आए हैं अग्रहायन शुक्ला चतुर्दशी चतुर्थी तिथि बृहस्पतिवार होने के लिए भक्तों का समावेश आज अधिक नहीं है परम अंश के परम भक्त श्रीयुक्त बलराम के साथ और कुछ लोग नौका से यहाँ आए हुए हैं कृष्ण मध्यान काल में उसी समय थोड़ा विश्राम कर रहे थे भक्तों के आने से वे उठ गए परम अंश देव तख्तपोष के ऊपर आसीन हैं। विजय बलराम मास्टर और अन्य भक्त वे उनकी ओर मुख करके चटाई पर बैठे हुए हैं बलराम बाबू के साथ आए हुए जने एक भक्त प्रश्न कर रहे हैं अच्छा महाशय है। फिर संसार में किस भाव को लेकर रहना पड़ेगा श्री राम कृष्ण देव कलि युग में नारदी या भक्ति नारद भक्ति बहुत सुंदर भाव है कली में मनुष्य और कर ही क्या सकता है नारद बहुत सुंदर उपाय बतला बतलाते हैं किस भांति रहा जाए साथ ही साथ कह रहे हैं और सत्य को जानो सत्य ही कली का तपस्या है दो उपदेश काफी है चर्चा बहुत है ग्यारह पृष्ठ तक चतुर्थ खंड का चर्चा मगर दो उपदेश बहुत बहुत ज्यादा हमारे आपके जीवन के लिए संक्षेप में हम देखें फिर हम सब तो हजारों बार पढ़ चुके नारदिया भक्ति नारदिया भक्ति नारदिया भक्ति नथिंग न्यू टू अस मगर है क्या नारदिया भक्ति तृतीय खंड में ठाकुर हेज एडेड वन स्टेप मोटोए कह कि ज्ञान मिश्रित भक्ति है अकेले कोई भक्ति करे कह रहे हैं कि लालची बन जाता है अगर ज्ञान को पकड़ पकड़े बगैर अगर कोई सिर्फ भक्त ही बने रहे मैं नहीं पढ़ रहा हूं कह रहे हैं कि ऐसे पंडित लोग ऐसे पुरोहित लोग लालची बन जाते हैं लोभी बन जाते हैं स्वार्थी बन जाते हैं अपना सर्वस्य लेकर ही उनका मानो की संसार है और अगर भक्ति भाव का अभाव हो सिर्फ ज्ञान हो बोलते डेपोमी चोले ऐसे अर्थात को ज्यादा ही बोलना वे लोग शुरू कर देते हैं फिर उपाय दोनों के बीच में सामंजस्य अर्थात ज्ञान मिश्रा भक्ति ज्ञान भक्ति क्या यही नारद भक्ति सूत्र तो नारद भक्ति सूत्र में क्या नारद जी भक्ति के बारे में कह रहे हैं एक तो हम लोगों ने भक्ति की परिभाषा देखी थी क्या है सातु परम प्रेम रूपा अमृत रूपा अच्छा पहले दिन एकदम पहले दिन हम लोगों ने इसको आलोचना का विषय बनाया और आज कहते हैं भक्ति की परिभाषा गर्ग ये कह रहे हैं पाराशर्ये कह रहे हैं नारदस तो मगर नारद कह रहे हैं कि तत्पित अखिल आचारता तत्वस्मरणे न परम व्याकुलतायति बहुत सुंदर नारद जी की व्याख्या नारद जी कहते कि भक्ति तो वह है कि तत् अर्पित अखिल आचरता हमारे आपके जीवन में जितने भी आचरण हैं अखिल सब कुछ चाहे लौकिक आचरण हो चाहे अलौकिक आचरण हो चाहे व्यक्तिगत जीवन में आचरण चाहे पारिवारिक जीवन में आचरण चाहे कर्म जीवन में आचरण चाहे अपने समाज में आचरण गृहस्थों के समाज में आचरण भक्तों के समाज में आचरण अखिल आचरणता जो कुछ भी हम आचरण का विषय बनाते हैं करके तत् अर्पितम तो उसको अर्पित कर दो ईश्वर के नाम उद्देश्य से अर्पण कर दो और कहते हैं कि साथ ही साथ तद विस्मरणे अगर ईश्वर का विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुलता हो जाए तो भक्ति के दो अंग हम देख रहे हैं दो आयाम देख रहे हैं दो कड़ी हम मेरे सामने उपस्थित है भक्ति का वाह्य रूप और भक्ति का आंतरिक रूप भक्ति का बाहर का रूप क्या है सब कुछ अर्पण करो और भक्ति का अंदर उन्हें चेहरा है परम व्याकुलता सिर्फ व्याकुलता नहीं परम व्याकुलता परम व्याकुलता शायद हमारे लिए आपके लिए एक शब्द मात्र ही रह जाएगा समझ नहीं पाएंगे क्या है परम व्याकुलता जरा समझने का प्रयास करें हमें प्यास लगती है मगर परम प्यास कभी नहीं लगी जरा प्यास लगा पानी पी लिया पानी पी लिया फिर जरा सा प्यास लगा पानी पी लिया ईश्वर न करे किसी दिन आप घूमते घूमते रेगिस्तान चले गए राजस्थान के मरुभूमि में बीकानेर से सलसर बीकानेर तक जा रहे हैं पैदल या ऊट के ऊपर एक बोतल पानी थी आप सोच रहे कि आपके साथ वाला भी रहेगा वो भी लेगा आपके साथ वाला सोच रहे आपके पास और वो सोच रहा है बस एक लीटर पानी एक किलोमीटर जाते जाते समाप्त आसमान के ऊपर कड़ी धूप रेत तब तक आग बन चुकी थी जेष बैसाख का महीना इतनी गर्मी उस अवस्था में प्यास किस चरम और परम अवस्था तक पहुंची होगी एक एक बूंद पानी के लिए तड़प रहे होंगे पानी पानी प्यास प्यास जरा कल्पना कीजिए वो जो अवस्था होगी वो होगी परम व्याकुलता पानी पीने के लिए परम व्याकुलता नहीं तो रोज हम नहीं समझ पाएंगे इस अध्याय में ठाकुर कह रहे हैं परम व्याकुलता को अपने खुद के भाषा में समझा रहे हैं पानी में पंडित गु, गु, गुरुजी ने अपने शिष्य को डुबो दिया तलाव में उठने नहीं दे रहा है सांस लेने के लिए तरस रहा है तरप रहा है वो हो गई परम व्याकुलता सिर्फ व्याकुलता नहीं अर्थात मछली जैसे जल से उठाने के साथ साथ फड़फड़ाती है परम व्याकुल हो गए जल के लिए ठीक उसी जिस दिन ईश्वर के लिए हम हमें आप में भी चरम और परम अवस्था में व्याकुलता आ जाएगा बस सोच लीजिए क्या फतेह हो गया केल्ला फते हो गया हम लोगों का तो कह रहे हैं कि ठाकुर अपने जीवन में समझा गए हैं दक्षिणेश्वर के गंगा किनारे मुह रगर रगड़ कर रो रहे हैं परम व्याकुलता का दृष्टान्त दे गए हैं मां एक दिन और चला गया मां एक दिन और चला गया अभी दर्शन नहीं दी कब दर्शन दोगी मां रगर रगर के मुंह से खून निकलता था ब्राह्मण गण पुरोहित गण दूसरे लोग सोचते थे कि इनके पेट में व्यथा, शूल व्यथा उठे पेट में कौलिक पेन उठाए इसलिए तरप रहे तरस रहे उन लोगों को क्या पता ये ईश्वर के लिए इतने चरम व्याकुलता कोई कोई सोचता था पागल हो गया है और दूसरी ओर सब कुछ अर्पित कर रहे हैं यह लो माँ तुम्हारा कर्म यह लो माँ तुम्हारा कर्म मुझे शुद्धा भक्ति दो यह लो तुम्हारी सूची यह लो तुम्हारी असुचि मुझे शुद्धा भक्ति दो यह लो तुम्हारा धर्म यह लो तुम्हारा अधर्म मुझे शुद्धा भक्ति दो बोल नहीं सके यह लो तुम्हारा सत्य यह लो तुम्हारा सत्य सत्य को दे नहीं सके क्यों सत्य को अगर दे दे तो क्या लेकर रहेंगे मगर हमारे आपके समक्ष एक प्रश्न रहता है क्या आज के जमाने में भी सत्य को लेकर जीना संभव है सत्य को पकड़कर रहना संभव है हम आप जब मनुष्य के रूप में जन्म ले ही चुके हैं और जब ये सैद्धांतिक रूप में निश्चय कर ही लिया कि ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है तो सत्य को तो पकड़ना ही पड़ेगा इसमें कुछ कंप्रोमाइज नहीं है ठीक है अगर सत्य को पकड़कर हम ना रह सके ठीक है रहिए, मैं भी रहूं मगर यह कामना तो विलासपूर्ण हो जाएगा विलासिता हो जाएगी कि ईश्वर लाभ भी करना है तो तुम उसको छोड़ देंगे एक नाव में दो में, एक म्यान में दो खड़क देखा सुना न कान, एक साथ ये दोनों नहीं हो सकते कह रहे हैं और एक बात है सब राम की इच्छा से हो रही है कुछ नानक साधु लोग आए थे उनका यह भाव मुझे खूब अच्छा लगा वो लोग कहा करते थे राम की इच्छा से ही सब कुछ विजय जी हाँ यह भाव मुझे भी बहुत अच्छा लगता है राम की इच्छा फिर क्या है एक राम नाम का एक लड़का होगा दुष्ट बदमाश चंचल स्वभाव का पेड़ के ऊपर का छिपा है वो बीच बीच में पत्तों के हिलाता रहता है उसके इच्छा से पत्ते हिल रहे राम की इच्छा से राम नामक एक बालक के इच्छा से क्या राम की इच्छा से राम के की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता यह भी बहुत ही भावपूर्ण बात है अर्थात पत्ते का पृथक इच्छा दूसरे पत्ते की प्रत्येक चार प्रकृति की इच्छा ने यम सब एक सुर में बदले हुए हजारों हजारों मील दूर लाइटियर दूर सूर्य है पत्ता कब हिलता है हवा चलने से पत्ता हिलता है हवा कैसे चलेगा अगर सूर्य न न रहे तो हवा नहीं निकलेगा सूर्य न रहे अर्थात बचपन में फिजिक्स में पढ़ चुके कई गरम हो गई शून्य हो गया बर्नोलेज थ्योरम, आसपास से वायु आकर उस शून्य स्थान को भर दिया तो इस वायुमंडल में महाकाश में जब वायु में अस्थिरता हो गई एक जगह शून्य निर्वात वायु को भरने के लिए उसके आसपास से वायु आ गई तो यहाँ की वायु सड़क के वहां वहां की वायु सड़क के वहां तो एक पूरा एक हवा की लहर उठना शुरू हो गया तो इसके पीछे कारण क्या है वो सूर्य सूर्य बहुत नजदीक है हजारों आलोक वर्ष दूर पृथ्वी से और भी हम जानते हैं चांद के साथ समुद्र का कैसा संबंध है लहरें उठ रही है पूर्णिमा और एकादशी के दिन बात के जो लोग रोमेटिज्म के रोगी होते हैं उनको पता चल जाता है कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज एकादशी है दर्द बढ़ जाता है रस शरीर रसक्त हो जाता है रस बढ़ जाता है अर्थात एक पेड़ में अगर दस हजार पत्ते हैं तो कोई भी एक पत्ते का अस्तित्व एक पत्ते का चैतन्य दूसरे पत्ते से पृथक नहीं है उस पत्ते के चैतन्य के साथ मैं आप सब कुछ भया तपति सूर्य भया तपत इंद्र अग्निश्य वायुष्य तो कह रहे कि वृत्त तो ये सब कुछ उस ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ राम के छा के बगैर कुछ नहीं चलता अर्थात जो कुछ भी हमारा आपका अस्तित्व है सब समि में है अकेले हम जी नहीं पाएंगे अकेले कोई रह नहीं सकता अकेले कोई सोच भी नहीं सकता ऑक्सीजन नहीं रहेगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड वो को पेड़ पौधे न ले ले पेड़ पौधे में फोटोसिंथेसिस न हो तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा यहाँ से ये यह न हो वहां से ये न हो बादल अगर न सूर्य की से, सब कुछ एक लिंक में ही ये राम की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता अर्थात राम यहाँ पर एक इन इंगित मात्र सब कुछ है ब्रह्म मयम जगत ठाकुर दूसरी जगह तीन चीजें कह रहे हैं गृहस्थों के प्रति जो हमारा आलोच्य विषय था आह्वान था जो चलो भाई चलो फिर उनके दर्शन करने चले उस बालक के दर्शन करने चले जो हमारे लिए ही आए हैं दक्षिणेश्वर में प्रतीक्षा कर रहे हैं वे एक गृहस्थी को बतलायेंगे वे एक संतलाएंगे कि ऐसा दुर्विश्य जीवन जीवन कैसे यापन करना चाहिए गिरस्थों के उद्देश्य से पूरा सारांश को अगर लें तो तीन पंक्ति निकलती है तीन उनकी वार्ता जी श्री राम कृष्ण देव सजेस्ट्स टू मी टू यू टू यू एंड टू ऑल ऑफ अस कह रहे हैं कि मैं साचा बना कर गया तुम सब उसमें अपने आप को ढाल लो तृतीय भाग में ठाकुर कह रहे हैं कि मैं साचा बना कर गया गारस्थ जीवन कैसे यापन करना चाहिए मैं मोल्ड बना के गया तुम सब अपने अपने जीवन को उसमें ढाल लो उसमें सजा लो फिर कह रहे चतुर्थ खंड में हम पाते हैं ठाकुर कह रहे हैं कि मैं आग जलाकर जा रहा हूं उसमें तुम सब बैठकर ताप पुहा लेना मैं आग जलाकर जा रहा हूं मैं लीला तो संबरण कर रहा हूं अवतार गढ़ चले जाते हैं तीन चीज जाते हैं पत, एक संत पंथ और ग्रंथ कुछ संतों को छोड़ जाते हैं जो कि उनके लीला संबरण करने के बाद आने वाले प्रजम को भी वे अपने जीवन के द्वारा सिखाते रहेंगे पंथ एक नया मार्ग दिखा के जाते हैं और ग्रंथ उसे पुरातन सनातन ज्ञान को कालोपयोगी युगोपयोगी करके दाइन इन न्यू बॉटल उसी तरह करके जाते हैं तो ठाकुर भी कह रहे हैं कि मैं आग जलाकर जा रहा हूं किसकी आग कह कि मैं 16 आना कर गया तुम लोग उतने करने की जरूरत नहीं है बस एक आना करो क्या तुम एक कदम आगे बढ़ोगे तो वो चार कदम कहीं कहने के आठ कदम वे आगे बढ़ जाएंगे जरा सा तो आगे बढ़े कुछ भी तो कोशिश करे करें कि मैं खाना पकाकर कर ढक कर जा रहा हूं तुम सब उसमें बैठ जाना और उस परोसे वे खाने पर ढक्कन को हटाकर परोसे वे खाने पर बैठ जाना अर्थात ये सब वो कह जा रहे हैं क्या फिर कह रहे हैं विजय के प्रति उस दिन क्या कह रहा था याद है ना विजय जी हा हा इसको तुम अच्छी तरह से जान लो नहीं तो तुम्हारे अनुयायियों को कौन समझाएगा विजय कृष्ण गोस्वामी को कह रहे हैं कि अपने अनुयायियों को कौन समझाएगा तुम अच्छी तरह से तुम अगर जान लो वे लोग भी जान जाएंगे मास्टर महाशय को कह रहे हैं मास्टर महाशय को स्पर्श करके उनके सिर पर हाथ देकर वे दूसरे स्थान पर मां काली से प्रार्थना करते हैं रामकृष्ण देव की मां इसको चैतन्य दो नहीं तो ये दूसरों को कैसे चैतन्य देगा अर्था तो चिन्हित थे मास्टर महाशय वचनामृत तो लिखेंगे गृहस्थ के आदर्श बनेंगे चिन्हित थे इसलिए वे कहा जा रहे हैं कि मां इसको तुम चैतन्य दो नहीं तो ये दूसरों को कैसे चैतन्य देगा विजय कृष्ण गोस्वामी से कहते हैं जी क्या कहा था श्री राम कृष्ण देव पूछते हैं जी संसार में रहने से कुछ आपत्ति नहीं मगर ईश्वर को पकड़ कर रखना पड़ेगा रामकृष्ण देव हाँ ठीक बात ईश्वर ही सब तब सब कुछ सुलझा देंगे तीनों गुणों का सुंदर समन्वय तब हो जाएगा गृहस्तों के उद्देश्य से अन्यतम सुंदर बात अगर हम ईश्वर को पकड़े रहे तो सत्य रजतम तीनों गुणों का मुख ईश्वराभिमुखी हो जाएगा तम गुण जो कल हम लोगों ने देखा पीड़ा दायक कष्टदायक स्थितिवाचक मगर यही तमोगुण मुक्ति का भी कारण बन जाएगा कब ये तमोगुण जब तमो प्रधान है इसलिए दुख का कारण मगर तमोगुण जब सत्य प्रधान तम हो जाएगा तमोगुण से ही हम आप घंटों तक जप करने ध्यान करने बैठ सकते हैं अगर हम हमें आप में तमोगुण न हुआ होता रजोगुण आका अधिक क्या होता तो पांच मिनट भी हमने हम नहीं बांट पाए पांच मिनट के बाद ही उठ के चले जाए आधे घंटे भी बैठ ले बहुत देर तो कोई हम सोचेंगे कि कोई आके पीठ पकड़ के खींच के उठा कर ले चला जा रहा है क्यों चंचलता मगर कहने की यही तमोगुण घोर तमोगुण तब नहीं रहा तमो प्रधान तमो नहीं रहा तब क्या रहा सत्य प्रधान ईश्वर को पकड़ने से करके ईश्वर को पकड़ने से यही तम आज तक जो चरम दुख का कारण है ईश्वर को पकड़ने से ईश्वर को प्रार्थना करते हुए रोते रोते व्याकुलता के साथ बढ़ने से यही तमोगुण मोक्ष का कारण कैसे बन जाएगा हम आनंद के साथ बैठने में निश्चल बैठ पाएंगे रजोगुण आज हमें तमो प्रधान रजोगुण है इसलिए कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म, कर्म कुछ कम नहीं है बंगला में कहानी है शमशान से मिट्टी के खाले घड़े ले आता है चौराहे पर रख के मोटा लट्ठी से तो एक करके तोड़ता है और कहता है उफ और मुझसे नहीं हो रहा और मुझसे नहीं रहा किसने तेरे को घड़े तोड़ने के लिए कहा तो वैसे हम लोगों का भी वही चल रहा है रजो प्रधान रजोगुण या तमो प्रधान तमो से कर्म कर रहे हैं दुख दुख दुख मगर ईश्वर को पकड़ कर आगे चलने से यही रजोगुण हमारे आपके साधन का अर्थात ऊर्जा रजोगुण कल हम लोग ने देखी गति रजोगुन अर्थात साजोगुण अर्थात कर्म यही तब हम लोगों का यही रजोगुण ईश्वर के तरफ चला जाएगा ईश्वर के तरफ मोड़ लेकर हमको आपको साधन के उपयुक्त कर देगा और यही जो सत्य गुण आज हमारे आपके लिए बंधन का कारण है ज्ञान के रूप में और सुख के रूप में सुख में हम बधे पर रहते हैं सत्य गुण से सुख मिलता है मुझको अगर बोल दिया जाए कि वेल समझे यार सपोज़ चेंज योर रूम मैं चार नंबर कमरे में हूँ महाराज ने मुझको बुलवा दिया कि यहाँ पर बेलूमठ से एक बड़े महाराज आ रहे महाराज आप कमरा चेंज करके छह नंबर में चले जाइए मैं फ्यूज हो जाऊंगा क्या हुँ? उस कमरे के प्रति आसक्ति हो गई कमरे में रहते रहते आनंद मिल रहा है कमरे का सुख मुझका प्राप्त हो गया मैं कमरा बदल तो जरूर लूंगा मगर मन खराब हो जाएगा तो कह रहे सत्य सत्य हैं एक कमरे का आनंद सत्य गुण से जो आनंद मिल रहा है वो तमो प्रधान सत्य मगर ईश्वर की कृपा से यह सत्य गुण सत्य प्रधान सत्य अर्थात सात्विक सत्य हो सकता है तब हम यही जो शास्त्र का आनंद ज्ञान का आनंद उससे हम अपने मोक्ष के लिए करेंगे अपने साधन का अंग बनाएंगे महाशय से नवम खंड में पूछा गया नवम खंड तो अर्थात श्री मदर्शन में मास्टर महाशय से पूछते हैं कुछ ब्रह्मचार्य गण अच्छा तो बस्त बस कह रहे कि वचनामृत में कोई भी उपदेश ठाकुर का ऐसा नहीं है जो कि उन्होंने अपने जीवन में नहीं उपाला पहले उस उपदेश को उन्होंने ज्ञान के रूप में सुना फिर टटोला जांचा परखा की कालोपयोगी पर है कि नहीं अपने जीवन में उतारा देखा संभव है फिर उसको लोगों के समक्ष उपदेश के रूप में उसकी उसका वर्णन किया अच्छा तो क्या क्या ऐसा गृहस्थ के रूप में वे कहते है कि हाँ गृहस्थ के रूप में कह रहे मुझको कर उन्होंने एकाधिक बार ये चार उपदेश दी थी और मुझको तो उपदेश दिया था मतलब कौन है ये श्रीम कौन है ये मास्टर महाशय कौन है ये महेंद्र नाथ गुप्त स्वामी विवेकानंद के बाल्य सखा थे ब्रह्म बांधव उपाध्याय उन्होंने अपने एक विख्यात प्रवचन में बाद में वे उनको रविन्द्र नाथ टैगोर ले आए अपने शांति निकेतन के, के प्रथम प्रिंसिपल थे वे तो अपने एक विख्यात लेक्चर में कह रहे हैं के जन्मोत्सव के समय एक लेक्चर में बेलूमठ में उनको बुलाया गया था ब्रह्मानंद जी ने उनको बुलाया तो वहां पर वो लेक्चर दे रहे कह के इस बार अवतार का अवतरण हुआ साथ में दो इंद्रों को लाकर एक इंद्र थे महेंद्र जो कि गुप्त थे महेंद्रनाथ गुप्त उनको बहुत गोपनीयता के साथ गृहस्थों के लिए उन्होंने समर्पित की गृहस्थों का एक मॉडल बनाया गृहस्थ के लिए आदर्श के स्वरूप बनाया और दूसरे इंद्र थे नरेंद्र जो कि दत्त थे नरेंद्रनाथ दत्त उनको प्रदत्त किया उन्होंने अपने आने वाले सन्यासी अनुयायियों के लिए और पाश्चात्य के शिष्यों के लिए आगे बढ़ाते हैं लेक्चर में कहते हैं कि कैसा उनका रस एक जो वास्तव में ऋषि थे सप्त ऋषि से आए हुए उनको उन्होंने बनाया परफेक्ट इंग्लिश मैन जो कि अंग्रेजों के संस्कृति के पीठ में जाकर अंग्रेजों को ज्ञान दिया और दूसरे जो ऋषि थे उनको उन्होंने परफेक्ट दूसरे जो एक इंग्लिश मैन थे कलकत्ता में उन दिनों सौ लोगों में जानने वाले अंग्रेजों बंगालियों में जो इंग्लिश के ऊपर ऑथेंटिसिटी थी मास्टर महासन में से एक थे क्योंकि जो स्वरूप था इंग्लिश मैन थे उनको उन्होंने बदला एक महर्षि के रूप में जो भी तो ये कौन मास्टर महाशय है कह रहे हैं कि जो महेंद्र थे ये वो इंद्र हैं जो महेंद्र है जो गुप्त है जिनको सर्वचु के अंतराल में अति गोपनीयता के साथ गुप्त रखते रहत रहत हुए उन्होंने गृहस्थों के लिए मॉडल बनाया तो वचनामृत में क्या मॉडल हम पाते हैं वचनामृत में लिख रहे लिख हैं कि मुझको उन्होंने बारम्बार नाइन्थ वर्ल्ड में पाएंगे श्री मदर्शन कह रहे हैं कि ग्रस्त होगा लोक व्यवहार में शांत व निर्भिमानी मास्टर महाशय को टिप्स दे रहे हैं मानो के लास्ट मिनट सजेशन हो एग्जाम्स के आगे जैसे लास्ट मिनट सजेशन तो मैं भी आप लोगों को अलविदा कहने के पहले मास्टर महाशय को कही भी ये लास्ट मिनट सजेशन ही दे रहा हूं कह ग वहार में अर्थात तो अपने गृहस्थाली में होगा शांत और निराभिमानी ठाकुर जान बाजार में मथुर मथुरा नाथ विश्वास का जो पुजारी था वो लात मारते मारते बोलता है कि बोल पुजारी बोल लात मार रहा है तूने कौन सा जादू टोना करके बाबू को वश में कर लिया बोल सह गए शांत भाव से बाद में ठाकुर कहा करते थे अरे अगर एक बार वो मैं सेजू बाबू को बोल दिया मथुर के कान में अगर एक बार वो खबर चले जाती कि इस तरह से वो लात मार मार कर अत्याचार करते करते मुझसे ये बोल रहा था कि तूने कैसे जादू टोना करके उसको अपने वश में किया ठाकुर कहते तो फिर देख देखा जाता कि उसके कितने शरीर में कितने धड़ में कितने सर है मगर पी गए उसको सहन सहन कर गए क्यों गारहस्थ जीवन में गृहस्थ होगा लोक व्यवहार में शांत होगा और निराभिमानी होगा मगर यही गृहस्थ अपने पारिवारिक जीवन में होगा आनंदमय पुरुष और रसिक राज होगा आनंदमय पुरुष यही गृहस्त तभी यह ग्रहस्थ कहलाने योग्य होगा जब अपने घर में बहुत आनंद से रहता है आनंद में पुरुष और रसिकराज ठाकुर के जीवनी में से एक दो घटनाएं नहीं पूरी जीवने की जीवनी ही है जब कैंसर का रोज कुछ रोग कुछ खा नहीं पा रहे गले का घाव बाहर निकल गया निकल जा रहा है दूध पिलाया जा रहा है बाहर निकल जा रहा है इतना कष्ट करवट नहीं बदल पा रहे तब उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया हरि महाराज कह रहे हैं तुरान जी की वहां से कौन कहता है आपको आप मैं तो आपको बहुत आनंद में देख रहा हूं ठाकुर कहते सना धोरे फैलेच अरे सला धोरे फैलेच हंसते हरे सारे ने पकड़ लिया है अर्थात उनका व्यक्तिगत जीवन मानो की आनंद की गाथा है और रसिक राज जीवनी को पढ़िए वचना में पढ़िए इससे बढ़कर कोई ह्यूमरस से बढ़कर कोई और कुछ हो सकता है जब बच्चे थे कामर कामरपुकर में दो जमींदार थे एक छोटे जमींदार सीताराथ पाइन और एक बड़े जमींदार थे लाहा बाबू धर्मदास ला तो लाहा बाबू का जरा दबदबा था एक दिन लाहा बाबू सीता नाथ पाइन को कह रहे हैं अरे क्या सीताराथ तुम्हारे घर में अंदर महल में सब पुरुष लोग चले जाते हैं। मेरे अंदर महल में तो शायद ही कोई पुरुष चिड़िया भी घुस सके बालक गदाधर पड़ीगा जीवनी कहते अच्छा बाबू इतना अहंकार तो शोभा नहीं देती अरे क्या बोलता है तू छोकर भाग गए एक दिन दो दिन एक हफ्ते दो हफ्ते एक महीना दो महीना चार पांच महीने के पश्चात आषाढ़ का महीना बरसात एक संध्या के समय एक औरत आए घूंघट टोड़े वे छोटी औरत आकर कहती है बाबू मेरा गांव बहुत दूर है यहाँ पर फूल बेचने आई थी अब मैं जा नहीं पाऊंगी कृपा करके अगर आप मुझे रहने के लिए दे दें ठीक है ठीक है ठीक है तो अंदर से बुलाया कर इसको अंदर ले जाओ रहने दो चली जाती है वो फूल वाली मालिन आधा घंटा एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा रात दस बज गए ठाकुर गदाधर भी घर में नहीं आया उनका बड़ा भाई रामलाल चिल्ला गई गदाई तो कहाँ चला गया गदाई अंदर से वो औरत भक्ति भी आती कहता दादा ऐलाम दादा ऐलाम दादा ऐलाम अथा ठाकुर ही उसके घर में चला गया और घूंघट कोड़े उसके तरफ देख हंसते हंसते है लाहा बाबू के तरफ हंसते हंसते चिढ़ाते चिढ़ाते जा रहे क्या हुआ तुम तो बोल रहे थे तुम्हारे अंदर महल में कोई नहीं घुस सकता आज क्या हुआ फिर अरे अरे ऐसा लाया घुस गया ये बात तो कहने का मतलब यह है कि जो वो दूसरों को सिखा रहे हैं कि गृहस्थ पारिवारिक जीवन में होगा आनंदमय पुरुष व रसिक राज और उसी पुरुष को कर्म जीवन में होना पड़ेगा सिंह सादृश पराक्रमशाली कर्म जीवन में है तब उसे शांत निर्भिमानी कर्म जीवन में है तब रसिक राज होने से नहीं चलेगा कालना में हृदय राम को लेकर पाटवारि वहां विख्यात है वैसण का एक अखाड़ा भगवान दास बाबा जी का दर्शन करने तब बहुत नाम था बंगाल में भगवान दास बाबा जी चदर ओढ़े हुए मोटा चद्दर ओढ़े हुए ठाकुर एकदम कोने में बैठे हुए हैं अचानक एक कम उम्र के एक वैष्णव को बुलाते हैं उनकी सजा हुई सजा में भगवान दास बाबा जी कह रहे हैं इसकी चुट्टिया भी कंठी को छीन करहा कर अपने चदर को फेंक कर खड़े हो जाते हैं खड़े होकर कहते अरे भगवान दास एक वैष्णव होने के नाते दूसरे वैष्णव का चुट्टिया काटने का कंठी छीनने का अधिकार दे रहे होगा किसने दिया अरे किसने दिया इस तरह से चिल्ला रहे हैं वैष्णव समाज देख रहे हैं ये कौन है कोई ठाकुर को नहीं पहचानता गुरु भाव का पूर्ण आवेश वैष्णव सिरोमढ़ी भगवान दास बाबा हाँ जी हाथ जोड़कर कंतक जी क्षमा हो करिए गलती हो गई और कुछ तुम सजा दे सकते हो मगर वैश्व होने के नाते कंठी को तुम छीन लोगे यह कैसा तुम्हारा धर्म ठाकुर अपने जीवन में दिखा कर गए जहां पर धर्म समन्वय की बात यही मानो कि उनके लिए कर्म जीवन तो हमको और आपको भी कर्म जीवन में सिंग सादृश पराक्रमशाली और वही गिरस्त भक्त समाज में होगा भक्त समाज में दासानुदास सबका दास साधना अवस्था में ठाकुर के बाल बड़े बड़े हो गए थे उससे रसिक महतर, उसके भी अपने बालों से साफ कर रहे हैं। इससे दास भक्त समाज में कोई उनको प्रणाम करे ना करे वे खुद ही नमस्कार कर रहे हैं मास्टर महाश कह रहे हैं कि इस बार तो उन्होंने अपने बड़ा मंत्र से ही सबको जय कर लिया कितनों को उन्होंने अपने वश में ले लिया ये उनकी अनंत गाथा सात दिन में तो हम लोग सिर्फ चौदह पन्ने ही कवर कर पाए तो इसके साथ आपसे दस मिनट नहीं महाराज कुछ बोलेंगे इसलिए आज पहले समाप्त कर देने की बात थी है? तो मास्टर मास्टर से एक बार पूछा गया नित्यात्मानंद जी महाराज जगत बंधु महाराज वो पूछ रहे हैं और भी साथ दूसरे महाराज लोग थे बनारस में मास्टर समय थे तब तक पंचम खंड नहीं निकला था एक एक एक एक करके चतुर्थ खंड तक निकले थे तो उनसे पूछा जा रहा है कि अच्छा ठाकुर ने जो बात कही सब अपने उल्लेख कर दिया वचरा में सब करेंगे ना जो कुछ भी उनको बोलना था सब अब लिपिबद्ध करोगे ना मास्टर महाश बहुत सुंदर कहते हैं आनंद एक बार बुद्ध देव से मास्टर महाश कह रहे उनके जीवनी में आप पाएंगे आनंद एक बार बुद्धदेव से कहते तब तक पता चल गया था कि बुद्ध देव और बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे कहते अच्छे बनते जा रहे हैं लास्ट जर्नी बुद्ध देव की आनंद और कोई नहीं है बस उनका चचेरा भाई आनंद और ये बुद्धदेव तो कहते हैं, अच्छा बनते हैं आपको जो कुछ कहना था आपने कह दिया आपकी इतना ज्ञान इतनी उपलब्धियां सब कह दिया आपने कौन कह रहा है मास्टर महाशय मास बुद्धदेव को कोट करते हुए कहते हैं कि को के, जो कहना था कह दिया जितनी आपकी अनुभूतियां थी सब अनुभूति कह दी बुद्धदेव चल रहे थे जंगल से सूखे पत्ते गिरे व्यक्ति यही पदझड़ का समय चल रहा होगा पदझड़ में एक बार कहा आनंद ने दो बार कहा तीसरे बार जब आनंद पूछते है बुद्ध खड़े हो गए झुक गए एक मुट्ठी पत्तों को उठा लिया एक मुठ्ठी पत्तों को उठाकर पूछते हैं अच्छा आनंद बताओ तो मेरे हाथ में कितने पत्ते हैं कितने होंगे आठ दस अच्छा आनंद और जंगल में कितने सूखे पत्ते गिरे होंगे अनंत लाखों बस यही समझ लो तो मैंने जो कुछ भी तुम्हें कही है वो सब मेरे उस अनंत ज्ञान के तुलना में मेरे इस एक मुट्ठी में जितने पत्ते आए यही मैंने कहा तो फिर आप काम लोग क्या होगा फिर और कब कहोगे कहते अंतिम उपदेश बुद्ध देव कह रहे हैं कि आत्मदीपो भवा जो कुछ मैंने कह दिया यह काफी है तुम्हारे लिए बहुत हो गया काफी हो गया अब इसको कैपिटल बनाकर इसको मूलधन बनाकर तुम आत्मदीपो भवा खुद ही तुम्हारे मार्ग के लिए तुम खुद ही डोंट यू बिकम योर ओन टॉर्च यू हैव टू कंप्लीट योर जर्नी तो मास्टर महा कह रहे हैं कि उन्होंने मुझको और कितनी बातें कही थी मुझको तो बस अपने अनंत अभिज्ञता से बस जरा सा हित उन्होंने मुझको बताई और उससे भी तो मैं जरा सा ही इसमें लिपिबद्ध करने में सक्षम हुआ नित्यात्मानंद जी के विमोह निकल गया तो कर तो क्या जितना भी इसमें लिपिबद्ध है वह बहुत है एक जीवन को समृद्ध करने के लिए एक जीवन को आध्यात्मिकता से आपलुत करने के लिए एक जीवन को सही दिशा देने के लिए एक जीवन को सार्थक करने के लिए जो कुछ भी कही गई मास्टर महा से कर रहे हैं, बहुत है और लगभग मैंने भी समस्त क्योंकि यही निचोड़ है प्रथम खंड के जो उसमें जो आवाहन प्रकरण के रूप में विख्यात है उसी में निचोड़ है तो उसमें हम लोगों ने देख लिया क्या क्या देखा जिसको एक ग्रंथ कहा जाता है एक शास्त्र सब कुछ शास्त्र नहीं हो सकता है गीता के ही अध्याय को कहा गया शास्त्र गीता के अठारह अध्याय को लेकर एक शास्त्र मगर अध्याय अकेले अपने आप में एक शास्त्र क्या हो जिसमे जीव के बारे में वर्णन हो जिसमें जगत के बारे में वर्णन हो जिसमें ईश्वर के बारे में वर्णन हो जिसमें जीव और जगत का संबंध हो जीव और ईश्वर का संबंध और परमात्मा का ये पांच तत्व जिसमें हो परमात्मा का व्याख्या वही शास्त्र है वह कविता हो सकती है वह एक छंद हो सकता है वह एक ग्रंथ हो सकता है वह एक प्रबंध निबंध हो सकता है जिसमें ये चारों के चारों इन पांचों भावों का समन्वय है तो इन सात दिन में मैंने भरसक प्रयास की कैप्सूल के आकार में आप सबको दे देने की बात बाकी तो सुनने से क्या होगा जितना भी आपने सुन लिया बहुत है अब जरा सा मनन करिए जरा सा जीवन में उतारने का सोचते सोचते सोचते रहिए आज ये चर्चा हुई थी कल वो चर्चा हुई थी ये चर्चा हुई थी बस देखिए ताकि अगले बार मैं नहीं बोलूंगा अगले बार आप लोगों को अदा कर लेना पड़ेगा बस महाराज बोलिए बस महाराज बोलिए बस महाराज बोलने से मैं नहीं बोलूंगा चुप मैं देखूंगा कितना आप सब अपने अपने जीवन में जरा सा भी सातारे में आपका हाव भाव बात चीत चलना बैठना सोचना काम करना सब में परिवर्तन आएगा ही आएगा ये भगवान की बात है टेस्टेड अपने जीवन में उतारी हुई बातें हैं तो आज इतना कहकर आपसे बिताई लेते हैं शाते शाते शाति हरि श्री कृष्ण ओ तत्सत्श्रीकृष्णापण निरंजन निमंतूप भक्तानुकंपाधृत वै परमेश सिरसा नमामि श्रद्धेय उपस्थित भक्तजन <coughs> सात दिन का प्रवाह कोई सज्जन मेरे कहा है। क्या कल न परसु मंदिर के सामने बातचीत हो रहा था महाराज जी आप तो दो महीने से एक, एक गंगा प्रवाह चला दिया है सो so, फाइनल साल का रामकृष्ण देव को भी उस सब भी उस बारे में सब सोच पचहत्तर महाराज के हम लोग अनुरोध किया था सबसे बड़ी बात महाराज की तबीयत तबियत तभी अच्छा है इसी कारण से वो आप आए सो महाराज जो दिया सात दिन में बहुत ही उपयोगी इतना नहीं है इसके लेके अंत में महाराज जी से कहा हम सब लोग मंथन करेंगे प्रार्थना करेंगे जीवन में कुछ तो उतारना कोशिश करेंगे फिर अपेक्षा करेंगे प्रतीक्षा करेंगे अगले साल महाराज यहाँ छोड़ा वहां से आप अप्रिल फर्स्ट वीक में आसपास फिर होगा आप सब कैलेंडर में नोट करके रखिये तो आप, आप देहरादून आश्रय में आप दूसरा किसी का प्रेसिडेंट महाराज के बुल के दीजिए महाराज जी रहा करेंगे एनी वे जैसे महाराज बताया सो so प्रतीक्षा करके प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी के चरणों में महाराज के सुस्त रखेंगे स्वास्थ्य ठीक रखेंगे इसीलिए फिर आके हम का भगवान की कथा सुनाएंगे कोई कोई सज्जन महाराज के अपना घर पे बुलाया वो भी वो भी बताना चाहता हूँ महाराज का तबीयत ठीक नहीं है महाराज करें फिर मैं जाके कुछ बोल सकता हूं लेकिन खाना में नहीं ले सकता कि उनका बहुत डाइट का रेस्ट्रिक्शन है खाना का उसी कारण से नहीं जा पा रहा हूं दूसरा बात भी है महाराज सात दिन में जो दिया मेरे ख्याल से तो सात बरस के लिए पर्याप्त है सो ज्यादा सुनना क्या है उसकी उतारना है अभ्यास करना है सो बहुत ही सुंदर लगा तो अगले साल भी महाराज जरूर आएंगे यही प्रार्थना लेके यहाँ एक का आज का कार्यक्रम समाप्त होगा दो चार बोलना चाहता हूँ एक ही जाता हूँ एक ही जाता हूँ एक ही